शिवपुराण द्रुद्रहिता श्री राम बोले देवी प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठ भगवान शंभु ने अपने धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपने गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों सिद्धों गंधर्वों नागाधिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया समस्त वेदों और आगमों को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से सम्पन्न थी आमंत्रित किया इनके सिवा देवताओं ऋषियों सिद्धों और नागों की सोलह सोलह कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवा सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया संपूर्ण औषधियों के साथ राज्यभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए पांच कलश भी मंगवाए गए इनके सिवा और भी बहुत से दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से त्रिहरी को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रीहरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा और उनसे मंगल कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त शंभू ने श्रीहरि का स्तमन किया और अपनी पराधीनता भक्त को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए ब्रह्मा से इस प्रकार बोले महेश्वर ने कहा पर आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनी हो गए इस बात को सभी सुन रहे हैं तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरी को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्रीहरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देख कर प्रसन्न चित्त हुए वरदाय स्वयं ही श्री गरुड़ को प्रणाम किया तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरी की वंदना की इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए महेश बोले हरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता पालक और संहारक हो धर्म अर्थ और काम के दाता तथा दुर्निति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो महान बल पराक्रम से संपन्न, जगत जगदीश्वर बने रहो सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे तुम मुझसे भी मेरी दी हुई तीन प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो देख तो इच्छा आदि की सिद्धि दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता हरे जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे विष्णु मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा अरे तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे, गे मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ इसमें संशय नहीं है वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो नाना प्रकार की लीलाएँ करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा हरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे मैं उनका अवश्य दर्शन करूँगा दे मेरे से वर्षे पसंद रहेंगे